अब नौ ऋचा वाले 135वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में कौन किन से किससे किसको प्राप्त हो इस विषय को कहा है भावार्थ विद्या और धर्म को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों को सदा बुलाया करें उनकी सेवा और संग से विशेष ज्ञान की उन्नति कर नित्य आनंद युक्त हों फिर मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में, कहा है।, में है। है। अगले कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य प्रशंसित कपड़े गहने पहने हुए सुंदर रूपवान अच्छे आचरण करते हैं वे सर्वत्र प्रशंसा को प्राप्त होते हैं फिर राजा को प्रजाजनों से क्या लेना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए की शत्रों के बल से چौगूना वा अधिक بل कर दुष्ट शत्रुओं के साथ युद्ध करें और वे प्रतिवर्ष प्रजाजनों से जितना कर लेना योग्य हो उतना ही लेवें तथा सदैव धर्मात्मा विद्वानों की सेवा करें फिर मनुष्यों को किसके समान होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे पवन और बिजली सब में अविद्यप्त होकर सब वस्तुओं का सेवन करते वैसे सज्जनों को चाहिए कि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सब साधनों का सेवन करें फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो उपदेश करने और पढ़ाने वाले मनुष्यों की बुद्धियों को शुद्ध कर अच्छे सिखाए हुए घोड़े के समान पराक्रम युक्त कराते वे आनंद सेवन करने वाले होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जिनके सेवन से द्रिन और आरोग्य युक्त देह और आत्मा होते हैं तथा जो अंतह करण को शुद्ध करते उनका तुम नित्य सेवन करो। फिर मनुस्यों को क्या करना चाहिए इस विशे को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्य लोक जिस देश वास स्थान में शास्त्र विता आपत विद्वान सत्य का उपदेश करें उनके स्थान पर जाके उनके उपदेशों को नित्य सुना करें जिससे विद्या युक्त वाणी और सत्य विज्ञान और धर्म ज्ञान को प्राप्त होवे फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप तोपमा अलंकार है जो सब मनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्यों के संघ की कामना और आपस में प्रीत की जाए तो उनकी विद्या बल की हानि और भेद बुद्धि ना उत्पन्न हो फिर राजा को युद्ध के लिए कौन पठाने योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि बाहु बल युक्त शत्रुओं से न डरने वाले वीर पुरुषों की सेना में सदैव रखें जिससे राज्य का प्रताप सदा बढ़े इस सुक्त में मनुष्यों का परस्पर व्यवहार कहने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए यह 135वां सुक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 136वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में कौन किन से क्या लेकर कैसे हों इस विषय को कहा है भावार्थ जो बहुत काल से प्रवृत्त पढ़ाने और उपदेश करने वालों के समीप से विद्या और अच्छे उपदेशों को शीघ्र ग्रहण करते वे चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होते हैं और न इनका ऐश्वर्य कभी नष्ट होता है फिर मनुष्य क्या पाकर कैसे होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचकलोप तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य के प्रकाश से भूमि पर मार्ग दिखते हैं वैसे ही उत्तम विद्वानों के संग से सत्य विद्याओं का प्रकाश होता है वा जैसे पखेरू उत्तम आश्रय स्थान पाकर आनंद पाते हैं वैसे उत्तम विद्याओं को पाकर मनुष्य सदा सुख पाते हैं फिर विद्वानों को किसके समान क्या पाना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो सूर्य प्राण और योगी जन के समान सचेत होकर विद्या विनय और धर्म से सेना और प्रजा जनों को प्रसन्न करते हैं वे अत्यंत यश पाते हैं फिर इस संसार में मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् रूपक उपमा अलंकार है इस संसार में जैसे शास्त्र वेत्ता विद्वान धर्म के अनुकूल व्यवहार से ऐश्वर्य की उन्नति कर सबके उपकार करने वाले काम में खर्च करते वा जैसे सत्य को जानने की इच्छा करने वाले धार्मिक विद्वानों को याचते अर्थात उनसे अपने प्रिय पदार्थ को मांगते वैसे सब मनुष्य अपने ऐश्वर्य को अच्छे काम में खर्च करेंगे और विद्वान महाशयों से विद्याओं की याचना करें फिर विद्वान किसके लिए क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ विद्वान जन जो लोग धर्म और अधर्म को जानना चाहें तथा धर्म का ग्रहण और अधर्म का त्याग करना चाहें उनको पढ़ा और उपदेश कर विद्या और धर्म आदि शुभ गुण कर्म और स्वभाव से सब ओर से सुशोभित करें फिर मनुष्यों को किसके समान क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में अनेक वाचक् लुप्तोपमा अलंकार हैं मनुष्यों को विद्वान के समान चाल चलन कर पदार्थ विद्या के लिए प्रवृत्त हो तथा प्रजा और ऐश्वर्य को पाकर निरंतर आनंद युक्त होना चाहिए फिर विद्वान जन इस संसार में किसके समान वर्तें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे इस संसार में पृथ्वी आदि पदार्थ सुख और ऐश्वर्य करने वाले हैं वैसे ही विद्वानों की सिखावट और उनके संग हैं इनसे हम लोग सुख और ऐश्वर्य वाले होकर निरंतर आनंद युक्त हों इस सुक्त में वायु और इंद्र आदि पदार्थों के दृष्टांतों से मनुष्यों के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तों के अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए इस अध्याय में क्रोध आदि का निवारण अन्न आदि की रक्षा और परम ऐश्वर्य की प्राप्ति पर्यंत अर्थ कहे हैं इससे इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह ऋग्वेद के दूसरे अष्टक में पहला अध्याय और 26वां वर्ग तथा प्रथम मंडल में 136वां सूक्त पूरा हुआ अथ द्वितीय अष्टके द्वितीय अध्याय आरंभ अब दूसरे अष्टक में द्वितीय अध्याय का आरंभ और तीन ऋचा वाले 137वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य इस संसार में किसके समान वर्तते इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है इस जगत में जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ जीवन के हेतु हैं वैसे मेघ अतीव जीवन देने वाले हैं जैसे ये सब वर्त रहे हैं वैसे मनुष्य बरतें अब औषधियां आदि पदार्थों के रस के पीने आदि के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि इस संसार में जितने रस व औषधियों को सिद्ध करें उन सबको मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा आलस्य आदि दोषों के नाश करने को समर्पण करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे दूध देने वाली गौएं सुखों को पूरा करती हैं वैसे युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमवल्ली आदि का रस सब रोगों का नाश करता है इस सुक्त में सोमलता के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 137वां सुक्त और पहला वर्ग पूरा हुआ अब चार ऋचा वाले 138वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में पुष्टि करने वाले की प्रशंसा विषय को कहा है भावार्थ जो शुभ अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं वे अत्यंत प्रशंसित होते हैं जो सुशीलता और नम्रता से सबके चित्त को धर्म युक्त व्यवहारों में बांधते हैं वे ही सबको सत्कार करने योग्य हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य बुद्धिमान विद्यार्थियों को विद्यावान करे शत्रुओं को जीतें वे अच्छी कीर्ति के साथ मानवीय हों भावार्थ जो बुद्धिमानों के संग और मित्रपन से नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होते हैं वे प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवान होकर विजयी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है धार्मिक विद्वानों के साथ प्रसिद्ध मित्र भाव को वर्तकर सब मनुष्यों को चाहिए कि बहुत प्रकार की उत्तम उत्तम बुद्धियों को प्राप्त होवें और कभी किसी शिष्ट पुरुष का तिरस्कार न करें इस सुक्त में पुष्ट करने वाले विद्वान वा धार्मिक सामान्य जन की प्रशंसा के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 138वां सुक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ